ब्लॉक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए जानते हैं एंड रघु रामन से जीने की कला अच्छे लोग चुप नहीं रहते जो करना उचित है कर डालते हैं। मंगलवार को एक मित्र के साथ मैं देर शाम पैदल सैर पर निकला था उन दस मिनटों में उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास आरटीओ जाने वाले मार्ग पर किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि रुके और मदद करे उन सैकड़ों छोटी जिंदगियों की जो जीवन की लड़ाई हारती जा रही है ये जिंदगियां मध्य प्रदेश सरकार के पैतीस करोड़ रुपए के आधारभूत संरचना के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हैं। जबकि हाल ही में उज्जैन में लाखों तीर्थ यात्री कुम्भ मेले में, में आए थे मैं बात कर रहा हूं छोटे बड़े उन पौधों की जो तेज गर्मी सह नहीं पा रहे हैं 250 से ज्यादा कारें और सैकड़ों पैदल चलने वाले इन पौधों को नोटिस किए बिना गुजर गए जबकि रोड डिवाइडर और सड़क के किनारे लगे ये पौधे मुरझाते और सूखते जा रहे हैं अगर आप वहां रुकें और उनकी बातें सुनें, उनकी खामोश चीखें सुनें, तो पाएंगे कि वे कह रहे हैं प्लीज प्लीज कुछ दिनों के लिए हमारी मदद कीजिए एक बार बारिश होने पर हम सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से हम मजबूत हो जाएंगे हम सभी आने वाले कई वर्षों तक आपको छाया देंगे लेकिन, लेकिन आज आज, आज प्लीज हमें कुछ लीटर पानी दे दीजिए क्योंकि, क्योंकि हम इस गर्मी को और सहन, सहन नहीं कर पा रहे हैं हम इस शहर में यात्री थे, थे और, और स्थानीय स्थानी प्रशासन, प्रशासन के रवैये पर, पर नाराजगी जता रहे थे कि वह पौधों की देखरेख के प्रति कितना लापरवाह है मध्य प्रदेश में बारिश इस महीने के, के अंत तक आने की संभावना है इस बीच हमने, हमने अचानक, अचानक देखा कि तीन लोग, लोग रोड डिवाइडर के हर पौधे, पौधे को जड़ के आसपास खोदकर प्लास्टिक की केन से पानी दे रहे हैं केन ये लोग अपने स्कूटर पर रखकर लाए थे और पौधों पर पानी का स्प्रे कर रहे थे उन्होंने पाया कि इन पौधों के आसपास गड्ढे नहीं किए गए हैं और इन्हें समतल जमीन पर ही लगा दिया गया है दोनों तरफ ढलान भी है इसलिए पानी वहां टिकता नहीं है ये लोग गड्ढे कर रहे थे ताकि कम से कम दो तीन दिन तो पानी वहां टिक सके पता चला कि ये काम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं ताकि उनका शहर हरा भरा बन सके रात के भोजन के बाद दो तीन घंटे ये लोग पौधों को अलग अलग स्थानों पर नियमित रूप से पानी देते हैं विशेष रूप से भीषण गर्मी के दिनों में यह अपने शहर को इन लोगों का योगदान है ये अच्छा काम प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन फैक्ट्री के मालिक अखिलेश जैन एलएलबी के छात्र अजय बिथोरे और थिएटर कलाकार और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे अंकित जोशी मिलकर कर रहे हैं एक व्यक्ति पौधों में पानी दे रहा था जबकि दो अपने स्कूटर पर घर से केन में पानी भरकर ला रहे थे इनका मानना है कि अगर स्थानीय प्रशासन असफल रहता है तो पौधों को पानी देना उनकी भी जिम्मेदारी है मुझे अचानक रामायण की याद आ गई भगवान राम को जटायु से पता चला था कि किसने सीता का अपहरण किया है जटायु ने रावण से संघर्ष किया था और लहूलुहान हो गए थे जटायु ने ही यहां बताया था कि रावण किस दिशा में गया है जटायु पवित्र आत्मा थे यह मानकर चुप नहीं रह गए कि ये राम और रावण के बीच का मामला है इसी तरह महाभारत में दुर्योधन और दुशासन अकेले ही द्रौपदी के अपमान के लिए जिम्मेदार नहीं थे इसके लिए भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और राजा धृतराष्ट्र जैसे अच्छे लोग भी जिम्मेदार थे जो वहाँ मौजूद थे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और न दोनों को रोका फंडा यह है कि अगर आप स्वयं को अपने शहर देश का अच्छा नागरिक कहते हैं तो खामोश मत रहिए आपको अच्छे कामों के लिए आवाज उठानी होगी तब आपको यह हक मिलेगा कि खुद को अच्छा इंसान होने का तमगा दे सके अभी आप सुन रहे थे एन रघुरामन की जीने की कला अच्छे, अच्छे लोग चुप नहीं, नहीं रहते जो करना, करना उचित है, है कर, कर डालते कर है। हैं। वाचक स्वर भारती, भारती, भारती परिमल